यथाशास्त्र प्रदर्शित है न पूरा प्राग निर्माण लिंग है जैसे लोक में भी हम देख रहे नगर निर्माण करता है पहले फिर उसके अंदर मकानों का निर्माण होगा ऐसा ही होगा भाई यहाँ कॉलोनी बने नहीं है। तब चलो भाई जंगल साफ किया जा रहा है फिर जो है उसको बुडोजर चलाया जाएगा लेवल किया जाएगा मार्किंग होगी भाई सड़क होगा या नाली बनेगा ये बनेगा वो बनेगा दुनिया भर सब मार्किंग होगी शहर बन गया कोई नहीं रह सकता शहर में रह सकता है क्या कोई तो हुआ है नक्शा बन गया नक्शा के हिसाब से वहां की, चीज जो है बनाया जाना है अब फिर उसमें आप मकान निर्माण करो तब लोग रहने लगेंगे करेंगे, लो प्राप्त करेंगे, उसमें लगे। भगवान ने पहले श्लोकों को निर्माण किया लोको के अंदर अनेक शरीर भवनों को निर्माण कर दिया जिससे हम सब लोग रह रहे हैं इसलिए पूरा प्रसाद आदि निर्माण पगलिंग के द्वारा तथा विशेष कौशल ग्यारहवांश तत्कर्ता जिस श्लोक में क्या है तक्षा दिरी वो स्टान दिया जैसे तक राजमिस्त्री वगैरह है जो इस चीज के एक्सपर्ट है नहीं तो टेढ़े मेढ़े दीवार बना देंगे तो बना तो देंगे कुछ ना कुछ खड़े तो कर देंगे ही तो आप उसमें रह भी जाओगे क्या देख गिर नहीं चाहिए है ना आप जो है कोई आसन करके कूद पड़े तो मकान गिर जाए तो फायदा अच्छा है इतना बढ़िया हो बस हम कूदे तो गिरे नहीं मकान इस तो कोई बात नहीं रह जाएंगे जैसा टेढ़ा मेड़ा है आज तो फैसन बना दे टेढ़ा बनाना ही फैसन है क्या ही बनाएंगे मकान जयपुर गए तो मकान बताया जिसमें जो है सैतालीस कौन है ना कौन कौन कौन बना रखा है? सैतालीस कौन कौन बना दिया क्या बनाया मेड़ा अंदर जाओ कमरे भी काफी खराब उपयोग कर लाखेंगे त्रिकोण क्या रखूंगे न टेबल घुसेगा उसमें न अलमारी घुसेगी न कुछ भी देखा उसने लकड़ी का बना दिया बना जगह जगह जगह भर की और चीजें रखी हुई है बहुत बढ़िया बनाया जैसे तुम्हारे खोपड़ी अनेक वक्र वाला है वैसे ये भी अनेक वक्र हो गया है जैसे क्यों मार मैंने कहा और क्या जैसा आदमी के दिमाग होते वैसे तो बनाएंगे जैसे तुम्हारे दिमाग वैसे तुम बना रहे हो इसीलिए हमने कहा थोड़ा सीधा साधा बनो विषय तो इसी कर दृष्टान दिया जिनके तरह का बनमान कर लेते हो उसी प्रकार कौशल ज्ञान वर्ता ईश्वर सर्वज्ञो जगत करता इसी प्रकार एक लोक और शरीरों के रूपी विषयों का कुशलता भी है और ज्ञानवान भी है कुशल ज्ञानवान है ऐसा जो ईश्वर सर्वज्ञ है जगत का कर्ता है वह दूसरा आत्मा है चेत्र आत्मा ऐसी मालूम होता है आपकी आख्यायिका से और तीसरी वो है जो बार बार आप बीच बीच में बोले जा रहे हो तो यहाँ कहीं नहीं आया एक में मेंद्वित आत्मा ये तो वाइज ये आप बीच में लाते हो ये सब की जो है मतलब अद्वैत तो वो जो तीसरा आत्मा है जो आपने बताया है ये दो वाचन देती प्रसिद्धा हो परिषद है ना नीति अपरात्मी शास्त्रों से जो प्रसिद्ध है वो में एवं ये त्रया आत्मा और इस प्रकार तीन आत्मा है और तीन एक दूसरे से बड़ा एक तो संसारी है अनुज्ञानी दुखी और दूसरा सर्वज्ञ है वो महासुखी और तीसरा ना ना दुख न दुख न संसारी ना मैं कुछ नहीं एक दूसरे से ऐसी एकमा का, एक का बोध कराना सुखपुराना चाह रहे हैं क्या सुखपुर हमें तो संशय में डाल दिया आपने तीन आत्मा का वर्णन कर रहे हो और कह रहे हो सुख पूर्वक जो आपका द्वित आत्मा का बोध हो जाएगा इसे कैसे होगा कथम एक एवं आत्मा द्वितीय असंसारी एक में द्वितीय आत्मा है वो असंसारी है यह हम किस प्रकार से जान पाएंगे आख्यायिका से सिद्धांत करता है तत्र जीवा एक एक जीव एक हरे वास्तव जीव ही ब्रह्म एक एव जीव बताया जा रहा है एक ही है दो नहीं है तीन कहा जाएगा जब दो ही नहीं है तीसरा कहा से जब दूसरा हो तो तीसरा द्वारा विचार करे एक एव जीव एक एव था कथम भेद गम्य थे थावत कथम भेदम नहीं है तो लिख लेना तुम कैसे भेद को जान रहे हो भाई तीन तीन भेद कैसे तुमने जान लिया अरे यहाँ एक ही है दूसरा था हमें दिखता नहीं और तुम तो तीन तीन कल कर, कर बैठे इसका क्या के द्वारा हमें तो यहाँ पर एक दीय ही दिखा है और तुमने तो भेद कल्पना किया तो तब कथम भी तुम ज्ञाए थे तुम किस प्रकार से वेद को जान रहे हो भाई तो पूरे पक्ष नेता नैनो एवं ज्ञाए थे मैंने ऐसा प्रकार से जाना है कैसे एक तो वो जो श्रोता है श्रोता मंदा दृष्टा आदिष्ठा अघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता देखो अलग अलग पहला वाला है वो तो श्रोता मंदा दृष्टा है दूसरा है जो आदिष्टा और अघोष्ठा है तीसरा है जो विज्ञात और प्रज्ञाता है जीव कैसा होता है ये श्रोता मंदा होता है परिचिन भाव वाला, देखने वाला है दूसरा वो है वो तो भाई केवल आदेश वेद का वेद रूपी आदेश निर्माण कर दिया है ईश्वर है वो वो आदेशता है उसने घोषणाएं कर दी ये साधन करोगे तो ये मोक्ष मिल जाएगा ये साधन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ओ वो, वो आ घोषणा है वो तो उसमें काम है और तीसरा वो है इन दोनों से ही परे उदाह मैं विज्ञान रूप्रज्ञान रूप विज्ञान मानद्राला तो तीन जान रहा हो कैसे कत नहीं हैल्टा जान रहे हो सिद्धांत कहता है तुम तो विरुद्ध बातें जानते हो सही पकड़ती नहीं विरुद्ध मान विप्रतिषित विप्रतिषित परस्पर विरुद्ध बातों को तुम ग्रहण कर रहे हो उल्टा उल्टा ग्रहण रहे हो अरे कैसा हो सकता है तीन क्योंकि यह श्रवणाधिक कर्तृत्व अविज्ञात एक तरह तो से आत्मा, तो आत्मा भी होता है एक तरह श्रवण श्रंता श्रोता मंता विज्ञाता है वो और दूसरे तरह तो कह रहे अविज्ञात श्रोता मंता परसुद्धवा नहीं हुआ दोनों में ऐसे हो सकता है एक में ये हो नहीं सकता एक को ज्ञा रखे तो दूसरे को मिथ्या मानना ही होगा और अनेक यथार्थ हो नहीं सकते नित्य हो जाएगा फिर मोक्ष की सिद्धांत ही भंग होगा क्या होगी न मते मंतारनवी था नज्ञातेर विज्ञातरम विजारी था इत्याचि श्रुतिया स्पष्ट करती है मती का भी मंता कोई दूसरा है ऐसे मत समझो इस विज्ञाता का भी जो विज्ञाता और है ऐसा मत समझो विज्ञात आ रे विज्ञाते विज्ञातर नज्ञाती का भी जो विज्ञाता है ऐसा कभी ग्रहण मत करो इस नहीं मनन करने वाले का मनन न करो नहीं कर सकते इस मत करो कोशिश मत करो जो कर, मनन करने वाले का मनन करने की चेष्टा कर रहा है वो परीक्षण का ही करवाएगा अब परीक्षण को करने वाला मैं हूँ मेरा अपना ही मनन कैसे होगा मैं मंतव्य हो क्या कि मैं का मेरी मरन हो सके यदि मैं कटाद के समान मंतव्य होता तो मैं उसका मनन कर सकता था लेकिन मैं अपने ही आप जो मंतव्य नहीं है उसका अपने आप में मनन नहीं कर सकता इसलिए कहा गया उस ममता का मनन न करो इसी प्रकार से कहा गया विज्ञाती रूपा विज्ञप्ति स्वरूप होता है आपका प्राप्त स्वरूप है उसका भी विज्ञान के विज्ञाता को न करो अर्थ विज्ञान करने का प्रयास मत करो इत्यादि के प्रतिष्ठा यदि प्रत्यक्ष न सुखाति बनती ठीक करते हो यदि मैं प्रत्यक्ष ऐसी तीन अलग अलग देख लेता एक दो तीन करके आत्मा तब तो आपका कहना ठीक है तुम परस वृद्ध आत्मा को ग्रहण कर रहे हो लेकिन प्रत्यक्ष से नहीं जानता प्रत्यक्ष एक को जानता हूँ मेरा अपना जो जगत बाई है लेकिन बाकी तो मैं हनुमान से जान रहा हूँ प्रत्यक्ष से जान नहीं सकता श्रवण कर रहा है ना, देख रहा है कि नहीं देख रहा है इसके अंदर मैं हनुमान करूंगा एक आत्मा है वो जीव है जगत को देख रहा हूँ सुन रहा हूँ इस क्या पर एक श्रुति क्या आधार पर तीसरा मान लूंगा इसलिए मैं प्रत्यक्ष से यदि तीन परसेंट वृद्धुण धर्म वाला वस्तु ग्रहण कर लेता तब तो आपका कहना ठीक है लेकिन ऐसा मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ प्रतिशत यदि प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष परस्पर वृद्ध बातों को ग्रहण करता तब सकता। एक एक जैसे आप सकता है एक आत्मा में कैसा हो सकता है जैसा आत्मा यदि सुख अनुभव कर रहे हो उस समय दुख का अनुभव नहीं हो सकता जब दुख का अनुभव कर रहे हो सुखानुभव नहीं हो सकता जब उदासीनता का अनुभव कर रहे हो न सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा नहीं एक बार में एक ही का अनुभव ना एक आत्मा में एक बार में एक देश में एक ही चीज की अनुभव हो सकती है तीन का नहीं हो सकता उसी प्रकार एक आत्मा में तीन तीन का अनुभव एक कालावचन एक देशावच्छेन नहीं हो सकता इसलिए प्रत्यक्ष ने मैं ये अनुभव करता तीन का तब तो आपका कहना ठीक है कि तुम इस प्रतिशत जान रहे हो मैं प्रत्यक्ष ऐसी इनको ग्रहण नहीं कर रहा हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान निवार्य न मधेर मंतार्म इत्यादि ना और ये जो आपने श्रुतिया बताई न मधेर मंतारम नज्ञा दुर्घरम ये जो श्रुतिया हैं केवल प्रत्यक्ष ज्ञान का खंडन कर रहे आप आत्मा को प्रत्यक्ष इंद्रियादियों के द्वारा मनन नहीं कर सकते जान नहीं सकते ये कह रहे हैं लेकिन वह श्रुतिया अनुमान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है ये नहीं कह रहा है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का आत्मानुभूति में खंडन कर ही थी तो तू श्रवणारी न इसलिए तो हम श्रवणारी लिंग के द्वारा श्रवणारी पक्षक अनुमान के द्वारा तत्र जो है, जो है, हम क्या करेंगे आत्मा को जान लेंगे तीन प्रकार की आत्मा को सिद्ध कर लेंगे तो कुतो भी प्रतिष्ठा कहा प्रतिषित ज्ञान हो रहा है मेरे मैंने जो जाना है तीन आत्मा है ये है की तीनों आत्माओं को मैं अनुमान से सिद्ध कर लूंगा इसलिए मनन विज्ञान शब्दों के द्वारा यहाँ पर जो सर्वत्र अनुमान कहा जाएगा इससे आगे मनन और विज्ञान शब्द शब्दार लिंगेना भी खत्म किया है सिद्धांति ने पूछा क्या ननु सिद्धांति पूछ रहा है पूर्व पक्ष के ऊपर यहाँ पूर्व सिद्धांत समझ आंदी वाले गड़बड़ लिखे है हाँ थोड़ा इसलिए जहाँ ठीक है ठीक है कुछ जगह में गड़बड़ है यहाँ तो ठीक दिया है यहाँ भी सही है आगे जा कर गड़बड़ गसठ पृष्ठ में हिंदी वाले ने काफी गड़बड़ किया है वहां तक सही बोल रहे हैं सिद्धांति पूर्वक सही बोल रहे हैं वो तो बात अलग चीज है नहीं लिखा कोई बात नहीं एक जगह नहीं लिखा है 64 पृष्ठ में ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना उसके बाद में पूर्वक इस प्रकार जाना जाता है की सुनने वाला मर्णन करने वाला देखने वाला आज्ञा देने वाला शब्द उच्चारण करने वाला विशेष जानने वाला और ये जो दूसरा पंक्ति है ना पेज में वहाँ पूर्व है क्वेश्चन मार्क के बाद वो लिखा नहीं उन्होंने पूर्व पक्ष को ग्रहण कर देना किस तरह से कई-कई छोड़ दिए तो इसलिए यहाँ कान से पूर्वक ले ले है, पूर तो है सिद्धांति भाई श्रवणारिंग कथम ज्ञाते ननु यहाँ वर्ना तो श्रवणारिंग अनुमान के द्वारा आप किस प्रकार जान लोगे ही अर्था नहीं जान पाओगे आप श्रोत्यात्मा श्रोतव्य शब्द तथा तो श्रवण क्रिया यही वर्तमान होता कि जब यह आत्मा श्रवण करता है जब श्रोतव्य शब्द को श्रवण करने लग जाता है तब श्रवण क्रिया से युक्त हो गया ये आत्मा केवल आत्मा को जान पाओगे आप केवल आत्मा को नहीं जान पाओगे इसी प्रकार मनन विज्ञान क्रिय न संभवतो जिस प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं और मनन विज्ञान क्रिया भी वहाँ न आत्मनी पुरान अपने में न दूसरे में किसी में भी आप अनुमान से भी नहीं ग्रहण कर सकते यहाँ विवाद स्पष्ट करें दो नंबर नीचे से दूसरी पंक्ति अत्र प्रकरण तू मनन विज्ञान शब्द अनुमित रुच है आत्मृत्व शब्द से शंका वादि उत इसलिए यहाँ से आगे जत्र शास्त्रार्थ है ऐसा मनन और विज्ञान शब्द जहां जाएगा इससे पूर्व नहीं इससे आप मन विज्ञान से क्या ना अनुमान क्योंकि अनुमान के द्वारा आत्मा की सिद्धि करने का प्रयास यहाँ पर पूर्व कर रहा है इसे मनोविज्ञान के अंदर नहीं जान सकते हैं मैं वो जान सकता हूँ बोलेगा वो सारी बातें अनुमान के द्वारा जानने की बात है अच्छा आत्मनिर्परत ठीक है प्रत्यक्ष और दोनों युगपत हो नहीं सकता है श्रवण मनन भी जैसे एक अक नहीं हो सकता अरे श्रवण करोगे भाजपा के बाद विज्ञान क्रम ऐसी होता ही एक कर सकता स्थूल दृष्टि आदि उसी प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष होगा उसके बाद में अनुमान होगी क्योंकि अनुमान तो मानसी प्रक्रिया है तो प्रत्यक्ष प्रक्रिया है नहीं। दोनों अलग अलग विषय में केवल व्याप्ति ग्रहण पर्यंत व्याप्ति की स्मृति की उत्पत्ति के लिए व्याप्ति ग्रहण में पक्ष धर्मता ज्ञान पर्यत ही प्रत्यक्ष ज्ञान आपने धूम को देखा पर्वत में यही तक आपका इंद्रियों का काम इंद्रियों पक्ष ज्ञान के बाद व्याप्ती स्मृति जो हुई और अमरस ज्ञान अगर जो प्रक्रिया है वह सारा मानस इसलिए अनुमान को कहा गया मानस प्रधान है और प्रधान ये दोनों भी जैसे एक साथ नहीं हो सकते वैसे भी मन के मनन और श्रवणकारी भी एक साथ नहीं हो सकता जैसे उसर यहाँ पर भी समझो तथा अन्यत्र मरनादि क्रिया सुवनादि क्रिया इसे जैसा अपने में है या में है जो परत्र तथा तथा अन्यत्र भी जैसे अपने में आप देख रहे हो उसी प्रकार दूसरे में भी मरना क्रियाएँ श्रवणारी क्रिया के साथ साथ एक साथ हो नहीं सकते सभी के अपने अपने विषयों में ही प्रवृत्त होते हैं हम श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण के अगर महात्मा का नहीं कर सकते हम जब शब्द का श्रवण करता श्रोता भी का श्रवण होता है श्रोत के द्वारा तब वहात्मा श्रवण रूपी क्रिया से युक्त है केवल आत्मा का अनुमान कैसे करोगे या नहीं अब देख रहे हो तब जो दृष्टवी वस्तुओं का दर्शन रूपी क्रिया आत्मा, दर्शनात्मक कार्य को देखते हुए वस्तुओं का रूपाय दर्शन कर लेता है केवल आत्मा उस समय भी नहीं अर्था किसी भी बाहिंद्री या अंतर इंद्रियों के दर होने वाले क्रियाकलाप क्रिया से आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि जो भी आप अनुमान करोगे विशिष्ट आत्मा ही होगा केवल आत्मा संसारी का अनुभव नहीं कर सकते पूर्व पक्षी कहता तब जवाब मनसा सर्वे वशे सर मनसोव बबूवा श्रुति को पकड़ाओ श्रुति कहती है मनसोवशे वशे इधम बबूवा मन के वश में सब कुछ है आत्मा भी उसके वश में आ गया पूर्व पक्षी कहेगा जब मन के द्वारा सब कुछ मनन करना चाहिए आत्मा का मनन करना चाहिए मन के द्वारा यह हो जाएगा सिद्धांति सत्यम एवं बिल्कुल ठीक कहते हो तो तथा भी सर्वम अभी मंतव्य हम ममता न मन तुम इसका तात्पर्य है कि सभी मंतव्य जो वस्तु है वो ममता के बिना मनन नहीं हो सकता अरे जो कुछ भी मंतव्य है जो हम मन के द्वारा मनन करोगे वो हम ममता के बिना नहीं हो सकता इसलिए ममता मन मं के द्वारा मंतव्य का मनन करेगा मनता मनन करने वाला वह वा मनर क्रिया को मन के द्वारा मंतव्य विषयों को लेकर कर सकता है एक जो चतुष्कोटिक विचार एक क्रिया है और तीन उसके कर्ता कर्म करण कर्ता है मनता कर्ण मन कर्ण है मंत्र विषय और इन तीन त्रिपुटियों को लेकर क्रिया हो रही है मननात्मक क्रिया एक चतुष्कोटिक विचार आता है वगैरह चुष्ट में अप्लाई नहीं कर सकते अपला को नहीं कर पाएंगे क्या आत्मा का भी मनन तब हो सकता ना जब आत्मा को मंतव्य कोटि में रखोगे जब आत्मा स्वयं भी कोटी में चला जाएगा कौन रहेगा कर्म कर् विरोध हो जाएगा एक और दूसरी ममता के रखो वह मनता इस ममता का मनन कर लेगा मन के द्वारा मंतव्य बना करके तो अनावस्था हो जाएगी फिर वो ममता कम कहेंगे फिर उसका मनन नहीं हो सकता उसके लिए और मंत्र मानना पड़ेगा ना तो अपने आप सिद्ध हो गया इसलिए वहा कहते हैं कि भाई ये जो बात है मंत्र ने न मन शक्य लेना तो पूर्व यदि एवं किंच लाभ हुआ आपका विचार में क्या लाभ हो रहा है आत्मा का मनन नहीं हो सकता है ये जो आप कथन कर रहे हैं आत्मा का अनुमान नहीं हो सकता मन से हो जाए आपका अनुमान वो अनुमान नहीं हो सकता ये इस विचार में क्या फायदा हुआ इस तरह का विचार से आपने कहा आत्मा जो है मनता जो है मंतव्य का मन के द्वारा मनन करता है ऐसा श्रुति गर्थ लेने से ये निष्कर्ष कैसे निकलेगा आत्मा का मनन नहीं हो सकता आत्मा का अनुमान नहीं हो सकता आ, ये निष्कर्ष निकला तब तो कद सिद्धांत ठीक कदी गमत रहस्य पर ये रहस्य क्या रहस्य है सर्वस्व समन्त न जो सभी का मनन करने वाले आत्मा है ये मनता ही रहेगा अनुमाता ही रहेगा अनुमांतव्य नहीं हो सकता ये महात्मा जो सभी का मनता क्या है वो मनता ही रहेगा अर्थात वह कभी मंतव्य नहीं हो सकता अनुमेय कोटि में नहीं आता ये अनुमाता अनुमाता ही रहता है ये कभी अनुमेयी नहीं होगा हर किसी भी अनुमान के द्वारा इस अनुमता रूपी आत्मा का भी अनुमान के द्वारा रूपेण ग्रहण नहीं कर सकते नंतर मंता कोई दिखा रहे पूर्व पक्ष था यदि एवं किन्द पूर्वपक्ष था इधर मत से आपसे सिद्धांत नियोय मंत्री कोई ममता का कोई दूसरा मंता नहीं हो सकता एक ममता का दूसरा कोई मंता नहीं हो सकता क्यों अनबोष नहीं व्यक्तोत्म आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा के आत्मा को जानना आत्मा से आत्मा का ही अनुमान हो जाएगा स्वयं स्वयं का अनुमान में कर लूंगा मैं हूं ये अनुमान करोगे मैं हूँ ये प्रदर्शित है मैं हूँ साक्षात है ना ये साक्षात का परोक्ष है लेकिन फिर भी कही मैं अपने आप की अस्तित्व का भी अनुमान करूंगा मैं पहले शंगा करूंगा अनुमान करेंगे संशय करना पड़ता है ना अरे परिमान तो नवा कहोगे कि नहीं कहोगे निर्णय करे पर अनिमान कसबात है तो मात कसबात करियो अनिमान है पंचा विभाग की प्रयोग करोगे ना अपने आप में बोलना पड़ेगा मैं हूँ या नहीं हूँ संशय करो पहले है फिर क्या हेतु दोगे फिर करोगे ना मैं हित बढ़ेगा? सर्व सर्वमंत्रित पूर्व सर्वमंत्रित हेतु तो सबका मनता होने से जो सबका मनता नहीं होता वो कभी नहीं होता है मैं मैहू ऐसा कभी नहीं होता है ऐसे वितरिक मान बनाएगा वो केवल वितरित तो ये करना उचित नहीं होता ऐसा नहीं कर सकते चो यदा ऐसा आत्मा नहीं वो मंतव्य कार्य हो गए तब यह समझो आप ये नंतव्य आत्मा ये आत्मा यश्च मंतव्य आत्मा तौ तो प्रसिद्धिया फिर भी एक में अद्वितीय सिद्धांत भंग हो जाएगा कि जिसके द्वारा आत्मा ये न आत्मा आत्मा मंतव्य जिस आत्मा के द्वारा आत्मा का मनन करने जा रहे हो और यक्ष मंतव्य आत्मा जो मंतव्य आत्मा वो अलग होगा एक मंता आत्मा अलग है एक मंतव्य आत्मा अलग है एक अनुमाता आत्मा लगे, एक अनुमीय आत्मा अलग है तो दो तो आत्मा मान्य बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी अरे एक कहाँ से बनेगा तो दो प्रसजी याद आम एक द्विधा मंत्र मंत्री एक तो ये दोष दिया ये ममता कभी दूसरा ममता मानोगे तो ये दोष आ गया एक अनुवस्था दोष आत्मा कम से कम दो आत्मा एक मंतव्य आत्मा एक मंत्र आत्मा दो महात्मा बढ़ जाएगी या तीसरी आपत्ति होगी एक ही आत्मा में नहीं तो नहीं नहीं भाई स्वयं कर्ता भी हो जाएगा स्वयं कर्म भी हो जाएगा फिर अवय मानना पड़ेगा आत्मा का कुछ अवयव कर्ता हो गए और कुछ अवय कर्म हो गए अवय जो अवयव भाव में है वे अवयव क्या करेंगे अपने कर्म भाव में आत्मा को कृपा अवयों को जान लेंगे आत्मा को भाव में टुकड़ा करनी पड़ेगी एक कर्त आत्मा एक कर्मात्मा एक आत्मा में दो भाव एक कर्त आत्मा एक कर्मा, एक अनुमय आत्मा एक अनुमात्री आत्मा एक मंतव्य आत्मा एक मंत्री आत्मा ऐसे दो आत्मा नी सकली बे टुकड़ों में बांटनी पड़ेगी आत्मा को कर्तिक कर्म भाव सिद्ध करनी वंशाधि वक्त जैसे बांधक फाड़ के जो तो भाग करते हो वैसे ऐसे आत्मा को भी करना पड़ जाएगा और भ्रम लक्षण कह देखो लकड़ी है उसी लकड़ी को चीर देते हैं चीर में से उसी में से क्या करील बना लेते हैं और वे किल उसी लकड़ी को जोड़ने में काम आ जाते आज का तो लोहल ठोक देते हैं मिस्त्री लोग ऐसे तो पहले क्या होता था लकड़ी का कील होता था, था और लाप्स वगैरह ला करके पकाते थे, थे उसको और उसे डुबोया उसको और उसको ठोक अब वो जो दरवाजा वगैरह जोड़ों में उसी की आगे बना उसी लकड़ी से अब उसी को ठोक दी उसी को जोड़ दिया उसी प्रगर एक ही आत्मा और अपने आप को जान लेगा जोड़ तोड़ कर लेगा क्या दिक्कत है पक्षी कहता तो वंशादी के समान सिद्धांत उसके लिए दोष जरा ना और ना तीन आत्मा कह रहा तो उसके लिए दोष जरा है सिद्धांत ये सब वंशादी के समान फिर भार माननी पड़ेगी दो टुकड़े मानना पड़ेगा अनुपत्ति रेवा ये दोनों प्रक्रिया से विचार करके देखो आत्मा का अनुमान आदि जानना संभव नहीं है क्या था प्रदीप प्रकाश का तनुपत्ति ही सब जैसे दो दीपक है और एक क्या कहोग ये दीपक उस दीपक प्रकाशन कर रहा है और वह दीपक इस दीपक को प्रकाशन कर रहा है ऐसे बोलोगे उस प्रकाश का प्रकाशक का यह प्रकाश हो रहा है और इस प्रकाशक का वह प्रकाश हो रहा है ऐसे कैसे बोलेंगे आप ये दो आत्मा मान लोगे है परस्पर मंतव्य मंत्र भाव भी बन नहीं सकता असंभव है फिर दोनों ही समान है दोनों ही स्व प्रकाश दोनों ही चेतन एक दूसरे का प्रकाश प्रकाश भाव मंत्र मंतव्य भाव कैसे बनेगा असंभव तदत् नच्चा मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य काल वस्ती आत, आत और दूसरी बात यदि मंतु मंतव्य मंता द्वारा मंतव्य में से शून्य कोई काल ही नहीं है जिसमें आता स्वयं का मनन करने लग जाए जैसा कोई क्षण नहीं मिलता है आप जागृत में तो कोई ना कोई विषय मनन चलते रहेगा चाहे शात्रु का विषय को मनन कर रहे हैं आप क्या <प्ति> शास्त्र में कल शब्दों को ले रहा का आप कर रहे हैं आत्मा का नहीं कर सकते वास्तव में श्रुतियों का कर रहे हैं श्रुति में द्वारा विद्यमान शब्द शब्दार्थ का मनन हो रहा है अभी तो मैं आत्मा का मनन कर रहा हूँ श्रुति से नहीं नहीं आत्मा का मनन श्रुति से नहीं हो सकता किसी से भी नहीं हो सकता आत्मा का मनन ही नहीं हो सकता आप केवल श्रुतियों का मनन कर रहे हैं श्रुति में विद्यमान शब्दार्थ का मनन कर रहे हैं अखंडार्थ बोधानुभूति की अखंडार्थ का अवर्णन कर रहे हैं वाक्य के विद्यमान अखंडार्थ बोधता मात्र का मनन कर सकते हो आत्मा का मनन नहीं कर सकते इस अखंडार्थता का मनन करते करते स्वरूपानुभूति में चले जाते हो बात अलग चीज है ये तो संवादी प्रांति कहते आत्मा का मनन कर रहा हूँ कोई कहते मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ तो बहुत गलत क्षमता हो रही है या संभव बात है मंत्रास गया है आत्मा का श्रवण करो मैं आत्मा का क्या श्रवण करूंगा आत्मा का कोई श्रवण कर सकता है क्या अर्थात आत्मविषय श्रुतियों का श्रवण करो एक मेवी के प्रतिपान करने वाला आत्मविषय तो विशेष श्रुतियों का श्रवण करो श्रद्धा भक्त्या करके संपन्न हो करके, फिर श्रुत उन का ही मनन करो ऐसा मणन मणन ही क्या है ब्रह्मसूत्र क्या है मनन ही तो है अभी जो चल रहा है श्रवण चल रहा है ये क्या है ये श्रवण है इस श्रवण के उपोत स्मृति प्रस्थान श्रुति स्मृति प्रस्थान दोनों ही श्रवण है और मनन होगा ब्रह्मसूत्र में वहां जितने विचार होगा क्या अमुक क्या किस अध्याय में कौन से शब्द में क्या आया क्या नहीं आया और परस्पर अन्य स्मृतियों का विरोध अन्य दर्शनों के साथ विरोध अन्य तत्व विचारों के साथ विरोध सब विरोध का परिहार करता होगा श्रुत को मजबूत करने का नाम है तो मनन है वो ब्रह्म में आपका रोध उसके बाद सब पोथी अलग कर दो बैठ जाओ जो आपने श्रुति स्मृति प्रस्थान और जो दर्शन प्रस्थान से ग्रहण किया है श्रवण मनन किया है उन्हीं का ही अब्निध्यासन होगा उन्हीं पदार्थ पर और एकाग्रता पूर्वक ग्रंथादि निरपेक्ष निरपेक्ष होकर के स्वमन बुद्धि अहंकार सापेक्ष होकर के उन्हीं श्रुत्यर्थ क्या बोधित अखंडार्थ का जो निरंतर ध्यान होता है उसी का नाम ये ध्यास वो करते करते करते हुए अखंडार्थ अनुभूति में आप पहुंचाओगे जिसकी आप धारा चल पड़ेगी तो उसकी अनुभूति हो जाएगी सुना इसलिए इनका कहना है कि भाई न मंत्र मंतव्य मनन व्यापार शून्य मनन व्यापार से शून्य मंतव्य में निरंतर मनन व्यापार करते रहता है इस ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें अब मंता मंतव्य में व्यापार शून्य हो करके आत्मा का वन करने लगे ऐसा काल मंतवी व्यापार शून्य कालो ना इसीलिए कहते हैं कि भाई इसलिए भी आप आत्म का मनन नहीं कर सकते मनन व्यापार शून्य कालो आत्मणन तो आया तो कोई ना आत्म विषय का मनन करने के लिए आपको ऐसा कोई क्षण ही नहीं मिलता जो मन मंतव्य का मनन नहीं कर रहा मंतव्य घटपट आदि जागरण प्रसंसार कि जब भी आप है मनन कर रहे हैं उन्हें हैं तो जागृत में रहते हैं सफर में रहते हैं जागृत और सुप्र में होता क्या है सब विषय का ही संसार का ही आप मनन करते हैं इसलिए मंतव्य भूदा घटपट आदि विषय संसार के साथ निरंतर मनन करता हुआ यह मन क्यों ऐसा कोई मनन व्यापार शून्यकाल है ही नहीं मंतव्य का मनन व्यापार शून्यकाल है नहीं जिसमें आप केवल आत्मा का कर सके यदापि क्या हम ऐसा करते हैं जागर सुगरे में हनुमान से मैं कर लूंगा हनुमान के द्वारा मैं कर लूंगा तब कहते की भाई यदापि लिंगे नम मनोते ममता यदापि लिंगे नत्मते मनता जब लिंग हेतु के द्वारा हनुमान के द्वारा आत्मा का मनन मनता कर लेता है ऐसा कहते हो तथा पूर्व तभी पूर्व दोष आएगा दो आत्माओगी लिंगेन मंतव्य आत्मा यस्चा दो तस्मता लिंगेर मंतव्य एक आत्मा है और उस लिंग करने वाला एक आत्मा है और जो मनन करता है वह इस प्रकार से दो आत्मा की प्रसति हो जाएगी अद्वैत जो जो उपक्रम समार है वो भंगों का एक वो द्विधा पूर्वोष अथवा दूसरा था एक ही कर त्रिक विभाग कर लो अव विभाग कर लो एक ही आत्मा में कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा कर्ता और कुछ हिस्सा कर्म हो जाएगा ऐसा मान लेंगे तो दोष आ जाता है वो भी उचित नहीं होता न प्रत्यक्ष ना मानते चेत खत्म उच्चते है स आत्मा यदि विद्या पूर्व पक्षी क्या पूर्व पक्ष है इधर ही सिद्धांत दिया हिंदी वालों ने गल्प लिखा है अपूर्व पक्ष बोल रहा है ना प्रत्यक्ष ने ना प्रमानी छो पक्षी कहता है प्रत्यक्ष के द्वारा भी अब आत्मा को मन नहीं करके जान नहीं सकते अनुमान के द्वारा भी दिया पर जो है आत्मा को मनन करके जान नहीं सकते फिर कथम उच्च क्यों कह रही है स म आत्मा यहाँ पर सलग अलग है वो। एक साथ छप गया सम के मै नोप हो गया आत्मा वह मेरी आत्मा है ऐसे जानो इस प्रकार क्यों श्रुति कर रही है कदम व्रोता मंत्र इत्यादि और श्रोता भी वह ये भी, भी क्यों कर रही है श्रुतियाँ इसे स्पष्ट होता है प्रत्यक्ष के द्वारा और अनुमान के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है सिद्धांत कहता है नुतृत्व धर्मवान आत्मा अश्रुतृत्व आदि चिद्ध आत्म नश्यसी हरे भाई आत्मा में सृजित्वाली धर्म भी है आत्मा में ही धर्म है इसमें प्रसिद्ध है इसमें ऐसी इस आत्मा में आप विषमता अनेकता कहा से देख रहे हो सिद्धांति कहते यद्यपि तव न विषम तथा ममतु तो विषम प्रतिभा पूर्व पक्षी कहा ठीक है यद्यपि आपको विषमता नहीं दिखा है इसमें लेकिन हमें तो विषमता दिखाई देता है दोनों के दोनों श्रोतृत्व आत्मा में अश्रोतृत्व ये कैसे पर तो कह रहे हो इसलिए विषम प्रतिपत्ति हो रही है तो कहते हैं आपको कैसे हो रही बताओ तो पूर्व कहता है भरे आप सिद्धांतियों का विषमता प्रतीत नहीं होता हो लेकिन हमें तो प्रतीत हो रहा है तो सिद्धांति ने पूछा खत्म ये किस प्रकार से आपको विषमता प्रावधान हो रहा है सुनो पूर्व पक्षी कहता है हम व्याख्या करके बताते है इन मंत्रों का यदा असो श्रोता तथा नमनता यदा चमनता तथा न श्रोता जब ये श्रोता होता है तब मंता नहीं जब मंता होता है तब श्रोता नहीं ती पक्ष श्रोता मंता, पक्षे न श्रोता न पक्ष में श्रोता भी है मंता भी है और एक पक्ष वो श्रोता भी नहीं मंता भी नहीं क्योंकि जब श्रोता है तब मंता नहीं जब मंता है तब श्रोता नहीं इसलिए पाक्षिक व्रोतित्व अमंत्रित्व पाक्षिक है श्रोतित्व मंत्रित्व पाक्षिक है यदा एवं जैसे पूर्व पक्ष बोल रहा है, है पूरा प्रघटक जो है पूर्व पक्षी बोलेगा यदा एवं तथा श्रोतृत्व धर्मवान आत्मा अवश्रोतृत्व धर्मवान वा, इति वी संशयता इसलिए जब ऐसा आपने मान लिया पाक्षिक है तो हम यथार्थ जानना चाहेंगे कि वास्तव में कौन सा सही है तो एक पक्ष में श्रोत मंत्रित्व आ रहा है और एक पक्ष में श्रोतृत्व मंत्रित्व तो आता में नहीं है ऐसा में भी संशित हुआ ना भी। इस आता में जो एक पक्ष वाला में से दो पक्ष में से कोई एक को तो सत्य मानना पड़ेगा आपको एक को सत्य जो मिथ्या मानना पड़ेगा ठीक है न इसलिए हमको विषमता दिख रही है आपका विषमता नहीं है कथम वैषम्य ऐसे संशय स्थलों में विषम प्रती क्यों नहीं होगी मुझे होनी चाहिए यदा देवदत्त गच्छति, जैसे देख लो दुष्टा से भी समझा है मान लो जब देवदत जा रहा है तब वो बैठा हुआ नहीं है यदा देवदत्त गच्छती तथा नब वो गा तिष्ट तथा न गा सा जो बैठा हुआ है वो गंता नहीं हो सकता गमन करने वाला नहीं है वो किन्तु वो बैठा हुआ ही रहेगा तथा तब ऐसी में अस्य पक्ष एवं गंतृत्व स्थापित नित्यम गंतृत्व स्थापित न तो श्रोता है न अश्रोता भी है तब सिद्धांत ही करता है मत कहो आप ही के बाद जैसे संशय को लेकर के ही तो इन्न आय को सबने गड़बड़ कर दिया जब चक्ष मन का आत्मा का संयोग हो गया तब तो उसका मान लिया मानता है क्या श्रोता है सब मान लेते हो और जब आत्मा का मन कैसा समझ नहीं है तो कह दिया श्रोता नहीं है मनता तो मन का संयोग अधीन होकर सब उल्टा पुलटा व्यवहार कर दिया उन्हें वृत्ति के अनुरूप जो विद्यमान श्रोतित रहा श्रोत लेकर व्यवहार कर रहे हैं और हम जो करें नही श्रोते श्रोतितमिलो तो को विद्यते वहां पर जो है वहां जिस मंत्र में जो काज रहा है वो नित्य श्रुति का उसके अर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया हो तो जो अनित्य श्रोतृत्व है ना उसको लेकर विचार कर रहे हैं जो वृत्ति वाला जो साक्षी भाव का श्रोतृत्व है वो नहीं ले रहे हम वो श्रुति तो नित्य है और उसी के दृष्टिकोण से उसमें अश्रुत नित्य ही है दोनों नित्य परमार्थ दृष्टिया अश्रोतृत्व है और साक्षी दृष्टिया श्रोतृत्व दोनों से नित्य इसलिए कह रहे देखो अत्र काणादादे पक्ष प्राप्ति आत्मा उच्चते श्रोता मंत्र इत्यादि संयोग अयोग पद्य से ही आचक्षते उन लोगों का कहना है ये जो पक्षता प्राप्त है न उस पर लेते श्रोतृत्वादी को कैसे लेते है वो तो श्रोतृत्वादी के द्वारा ही आत्मा को ये लोग क्या कहते हैं ये श्रोता है ये मंता है, है इत्यादि वो भी कैसे है वो संयोग अयोग पद्य आत्मा आदि है वो संयोग है और अयोग भी है युग नहीं हो सकता जैसा आपने वर्णा अभी जो श्रोता है तो मनता नहीं मनता है तो श्रोता नहीं और उसको क्या कहते हैं अयोग पद्यता इतना ही नहीं उनका कहना है जिसने युगपत सब होते नहीं आते कोई भी ज्ञान नित्य नहीं ज्ञान से हयोग पद्य ज्ञान सही ही आच इधर ज्ञान की अयोग पद सिद्ध हो जाता है एक एक ही ही ज्ञान होगा हो नहीं सकता नहीं नादर्शन इत्यादि और उनके पास प्रमाण भी छुट्टी प्रस्तुत कर देते इस प्रमाण को कमनाभुन नादर्शन इत्यादि प्रमाण इत्यादि क्या है अन्यत्रदर्शन इत्यादि जब वो प्रस्तुत करते हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम और छि तो के आधार पर स्पष्ट ही है युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं नहीं तो उसको होना चाहिए ना मन भी करते रहता तभी दर्शन भी हो जाता दोनों के साथ हुआ नहीं इत्यादि श्रुति प्रमाण से भी स्पष्ट ही है जिन श्रुतियों को दर्शा रहे हैं उससे भी स्पष्ट है युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकता इसी में जब इसी आधार पर आपने मन को सिद्ध किया है नहीं तो मन का सिद्धि कैसे होगा मन नाम की इंद्रिय है किसको मालूम होगा कैसे सिद्ध कर रहे आपने? है तो बाहर दिखाई दे रहे हैं गोलक है इनकी मतलब काम बंद हो जाता है गड़बड़ होता है सब तो दिख रहा है इन मन भी है आपके पास इसमें क्या लेंगे? यही लेंगे कि एक साथ आपका श्रवण दर्शन आदि नहीं हो रहा है ऐसे तो पांचों ज्ञानेन्द्र काम कर रहे हैं बाहर बहिर्मुख है आप और पांचों ज्ञानेन्द्रियों का विषय आपके सामने में है मतलब किसी चीज को अपने हाथ में ले रखे हैं और उसका क्या हो गया स्वग तो इंद्र का विषय भी है वहां पर अभी इंद्र का विषय है उस वस्तु का गंध आ रहा है उसका रसास्वादन भी कर सकते हैं मुंह में भी रख लो सारे ज्ञान इंद्रिया काम कर रहे हैं लेकिन नहीं उत्पन्न होता है क्या कारण है उसे आपको मानना पड़ा मन नहीं तो मन की मानने की जरूरत है क्या इसी से मनस हो लिंगम ये दार्शन जो युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मन के अस्तित्व में लिंगे। इतिचा न्यायम, इसलिए बात सिद्ध होता उचित ही सिद्ध हुआ है युगपदि सर्व ज्ञान अनुत्ते लिंग मनोस्थिति मन अंत करणमस्थ मन का कोई अंत है क्यों युगपचुरादिजन्य चाक्षादि ज्ञान वा युगपन्न अयोगपत्या ज्ञाना नाम अयोगप हेतु इसे मन इतनी अंत कर्ण मस्ती मना पक्ष हो गया इस नाम का कोई है ये है हो गया क्यों ज्ञाना नाम अयोगप हेतु बन जाए इसके आकर्षित हो जाता है ऐसा जो है सिद्धांति ने अपना मत न बोल करके कहा कि भाई आपका कहने की बात को नया एक कहा पूर्व पक्ष बहुत किम तब नष्ट ठीक है कर्णादी कह रहे हैं तो इससे आपका क्या बिगड़ रहा है हैं क्या नष्ट हुआ आपका विचार क्या सिद्धांत बिगड़ रहा है आपका कथ है यदि एवं सिद्धांत की कथा यदि एवं अस्तु एवं तब इष्ट यदि ऐसा होते हुए भी आपका ठीक थी है बोल रहे हो तो भले आपका इष्ट सिद्धि उससे हो इन वेदांत सिद्ध नहीं हो सकता श्रुत्यर्थ तो न संभवती का अर्थ जो है परस्पर जो दोनों श्रुतियां सब कुछ भी जा रहा है है ना और तो भी सकता है न संभवती क्या भाई पूर्व पक्ष यहाँ न समझते यहां सिद्धांत था कि श्रोता मंत्री श्रुत श्रुतिकार यही तो है ना श्रद्धा मंता इत्यादि ये नहीं है क्या का अर्थ श्रद्धा मंत्र इत्यादि यथार्थ अश्रता मंत्र इत्यादि जो है पाक्षता याष्ट क्या चिन्ह सिद्धांत है समत्त अर्थ इष्ट नहीं है क्योंकि वृद्ध में वो भी तो कह रखा है वो न श्रोता इत्यादि तो कुछ ये भी कह रहा है वो श्रोता नहीं है और मंदा नहीं इसलिए सत्य हमारे दूसरे कैसे कह सकते हो दोनों श्रुति समान बल वाले हैं परस्पर अविरुद्ध कथन कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था देने पड़ेगी देखने में विरोध है ना नाव पर कथन कर रहा है इन फिर भी इनका समन्वय आपके स्तर से बिठाना है यही तो वेदांत की विशेषता है वो अलुक्त भी निलयन भी है वो अनिलयन भी, भी, भी है, भी है।, क्या, कैसा दे है, तो है। कि कैसा व्यवस्था देना ही तो वेदांत की कुशलता है इसलिए कहते है की श्रुति तो ये भी कह रही है इस तरह महात्मा को केवल श्रोता बनता नहीं मान सकते और नहीं